भगवद गीता अष्टादश अध्याय सोलहवें श्लोक के ऊपर विचार चल रहा था जिसमें कहा गया था देखो कोई भी कार्य होगा चाहे शरीर से हो चाहे वाणी से हो चाहे मन से हो पांच इसमें कारण होते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विविधा चेष्टा दैवम से पात्र पांच कारणों से चाहे शारीरिक कर्म हो कर, कार्य हो चाहे मानसिक कर्म हो चाहे वासिक कर्म हो इसे सिद्ध होता है योगी कर्म होगा पांच कारण होते हैं अधिष्ठान शरीर जीवात्मा कर्म करता है शरीर में रह बैठ करके जीवात्मा का अधिष्ठान शरीर है शरीर का अधिष्ठान भूतल आदि है तो अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ता अंतर्गत उपहित आत्मा जीवात्मा उपाधि युक्त आत्मा करता होता शुद्ध आत्मा करता नहीं होता कर्म भिन्न भिन्न प्रकार के जो इंद्रिया हैं पृथक विधम कर्म किस कर्म में कौन सा इंद्रियों को प्रयोग किया जाता है सभी कर्मों में एक ही इंद्रिय का प्रयोग नहीं होता जैसे रूप देखने का प्रसंग होगा चक्षु का प्रयोग किया जाता है रस ग्रहण करना हो तो रसना का प्रयोग किया जाता है पर्श करना हो तो तव तो इंद्रिय का प्रयोग किया जाता है भिन्न भिन्न विषयों में भिन्न भिन्न इंद्रियों का प्रयोग तो अधिष्ठान करता कर्म और भी वायवीय चेष्टा प्राणों की चेष्टा भी भिन्न भिन्न प्रकार की व्यापार प्राणों के व्यापार सभी कर्मों में एक प्रकार के व्यापार नहीं होते प्राणों के ये चौथा कारण है और दैवम चात्र पंचम अधिष्ठात्री देवता इंद्रियों के जो उपकारक देवता है वह देवता भी कारण है उनके उपकार के बिना इंद्रिय काम नहीं कर सकती इंद्रियों के बिना जीवात्मा काम नहीं कर सकता चाहिए कारण नहीं तो कहां से कार्य करेगा तो दैवम ता अत्र पंचम का है अधिष्ठान आदि चार पांच में ये देवता है कारण देव है व ऐसा कहा गया है तो शरीर से चाहे वाणी से चाहे मन से तीन प्रकार के जो कर्म करने के साधन हमारे पास हैं इनके कर्तव्य से पांच से युक्त होकर के कर्म करता है चाहे शरीर से करता हो चाहे मन से चाहे वाणी से एक आदमी शरीर यद कर्म प्रारम्भ जो भी मनुष्य कि कर्म आरंभ करता है चाहे शरीर से हो चाहे बाड़ी से हो चाहे मन से हो नयम बात शास्त्रीय हो चाहे अशास्त्रीय दो प्रकार के कर्म करेगा नये न्याय न प्राप्त नयम शास्त्र से शास्त्र संगत हो अथवा शास्त्र से विरुद्ध हो अन्य विपरीत माने पंचायत ये पांच उसके कारण होते हैं पूर्व श्लोक कहेगा जो पांच है अधिष्ठान आदि के कारण पांच है कोई भी कर्म चाहे शरीर से करे चाहे बाणी से करे चाहे मन से करे शास्त्रीय कर्म चाहे शास्त्रीय करो बाणी से भी दोनों प्रकार के कर्म हो सकते हैं शरीर से भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं मन से हो सकते हैं तो न्याय और विपरीत कर्म न्याय माने होता है न्याय युक्त शास्त्रीय कर्म विपरीत वाणी उसे विपरीत और शास्त्रीय कर्म कोई करता हो पांच कारण होते हैं स्थिति ऐसी है चाहे शरीर से कर्म करता हो वाणी से हो चाहे मन से हो पांच कारण होते हैं उसमें शुद्ध आत्मा को जो कर्ता मानता है मैं करता हूं उपयुक्त आत्मा तो करता है उपयुक्त आत्मा एक कारण, कारण कारण है वो किंतु शुद्ध आत्मा कारण नहीं है उसको जो कर्ता मानता हो मैं करता हूं अहम करता हम बोलता हो ठीक कारण है तत्व सदी जब पांच कारणों से कार्य के निष्पन्न होना है कारण वो शरीर से बाणी से मन से कार्य होता हो उसमें करतारम आत्मारम केवल केवल आत्मा शुद्ध आत्मा अंतर्गत विशिष्ट आत्मा ने केवल आत्मा को कर्ता मानता है मैं कर्म करता हूं ऐसा मानता है शुद्ध आत्मा को लेकर पश्यती या पश्यती जो ऐसा देखता है जो जानता है अकृतबुद्धि शास्त्रीय संस्कार से रहित बुद्धि है उसकी कृतबुद्धि नहीं हो संस्कृत बुद्धि नहीं शास्त्रीय संस्कार से उक्त तो नहीं जिसकी बुद्धि न सपश्यत दुर्मति का दुष्ट बुद्धि वाला है वो नहीं देखता आत्मा को कर्ता मारे आत्मा को कर्ता मानने वाला वास्तव में शास्त्रीय बात को नहीं समझता क्यों तो असंस्कारित बुद्धि वाला अकृत बुद्धित्वाद कहा हुआ है असंस्कृत बुद्धि वाला है वो ये कहा इसका भाष्य हो गया था टेका ग्राह है क्रिया क्रियाकर्तृत्व अधिष्ठान दिनाम दीना, अपाध्य क्रिया के कर्तृत्व जो आता है ना अधिष्ठानदि पांच होकर के होता है मिलके होता है ये कहा कोई भी होगा ये पांच होकर कर्म कर्म करने वाले पांच ही होते हैं अधिष्ठान होगा मिलकर करके करते हैं ये अपाध्य शुद्ध करके अब युद्ध तेसु आत्म तो दृष्टि अज्ञानिका उनमें आत्मबुद्धि होती है जो किसम अधिष्ठान आदि है मैं करता हूं करके वहां लगा देता है शरीर में आत्मबुद्धि करके मैं कर्म करने वाला हूं उपेत में आत्मबुद्धि करके जीवात्मा में मैं ही कर्म कर शुद्ध आत्मा को लेकर ऐसा बोलता है इत्यादि इंद्रियों में लेकर के मैं कर्म करने वाला ये अनुवाद करते तत्र ही वम स अधिकार तत्र इतनी प्रकृति है न संबंध है तत्व मैंने के साथ में संबंध होगा तत्पद है पूर्व परामर्श करेगा सर्वनाम उस में जब पांच मिलकर के कर्म होता हो पांच कर्ता बने मिलकर के सम्मित तो अर्थ में कर्ता बने हुए हैं पांच संबंधित एवं सती तत्र एवं सती तत्र एवं सती तो दे। जिनसे। जिनसे। है ना एवं सतम यथोक्त पदी हेतु फिर निर्भरते सदी कर्म कर्मों के निर्माता ये पांच होते हैं ये सिद्ध होने पर कोई भी कर्म हो चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे वाचिक कर्म हो चाहे मानसिक कर्म हो ये पांच कारण बनते हैं अधिष्ठान अधिष्ठान कर्ता कर्ण भिन्न भिन्न कर्ण और भिन्न भिन्न प्राणों की चेष्टा और देवता अधिष्ठा देवता ये पांच होते हैं कर्ता एक एवं कर्ता एवं सती एवं यथोक्त पंचवीर हेतु निर्वृत्त सती कर्मण यही एवं कर्ता इस प्रकार पांच हेतु के द्वारा कर्म संपादित होने पर केवल आत्मा कोई कर्ता तो मानता हो अकृत बुद्धि है वो न देखता उसको यही कहना नहीं दिखता कहना है टीका में कह रहे वर्ष अधिकार था अच्छा पहले क्वेश्चन टीका में तत्पद परामर्श योग्यम प्रकृतम सर्वम कर्म हम तत्र आया हुआ आया तो तत्पद से क्या करेगा पूर्व का कर परामर्श होगा तत्शब्द इसका परामर्श उस स्थिति में हमारे तीन प्रकार के जो कर्म थे शरीर से बाणी से मन से इत्यादि है तत्पद परामर्श योग्यम प्रकृतम सर्वम कर्म जितने भी कर्म होंगे व्यक्ति से चाहे शास्त्रीय अशास्त्रीय कोई भी कर्म होता इत्यादि प्रतीक आदाय पूर्वेण लिया मैं सह सह अक्षरार्थ पूर्व के साथ मिल करके एक एक शब्द का अर्थ करना है सती इत्यादा त्र तो प्रतीकिया उसके साथ संबंध करके सती इत्यादा उतरीत कर्तृते हैं आदिस्थान आदि जो पांच बताए हैं चौदह श्लोक में इस प्रकार से पूर्व तो बताए गए तरीके से कर्ता यही होता है यदि पांच के सम्मिलित समृद्ध कर्म होता है तो कर्म का कर कर्ता यही होता है वास्तव में चाहे शारीरिक कर्म हो चाहे वाचिक हो चाहे मानसिक हो यहां पर कर्ता शब्द से आया हुआ है उपहित आत्मा शुद्ध आत्मा नहीं तो उस स्थिति शुद्ध आत्मा को जो कर्ता मानने जा रहा हो तथा भी हम सती कर्तारम आत्मान केवल बलं, केवल मान शुद्धम जो शुद्ध आत्मा को कर्ता मानता हूं तो आत्मा तो कर्ता होता बिल करके वो भी अकेला नहीं है ये अधिष्ठानदि नाम कर्तृत्व सती अधिष्ठान आदि जो पांच हैं जो सवदेश में कहा हुआ पूर्वोक्त तरीके से कर्तृत्व इनमें सिद्ध होने पर कर्तृत्व कर्म का कर्त्य यही बात है पांच होने पर कर्म होता है सती अन्नगतम कर्तृत्व आत्मनो ये तो अध्यारोप्य कहते अन्य में है तो, वो कर्तृत्व वो पांच में है उसको आत्मा में आरोप करके अपने में शुद्ध आत्मा में आरोप करके वह करता हूं जो मानता हो यही है कर्त आत्मनो य तो अध्यारोप तो आत्मा से अन्य में है कर्तृत्व अन्यगतम आत्मनो अन्यगतम कर्तृत्व आत्मा से भिन्न में जो कर्तृत्व तो है पांच में है शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व नहीं है यह तो अध्याय कि आरोप करके शुद्ध आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं आरोप कर पश्यती आरोप करके देखता है जो व्यक्ति मैं ही करता हूं ऐसा मानता है अतः दुर्मति इसलिए दुष्ट बुद्धि वाला है सद्बुद्धि वाला नहीं है वो दुर्मति आत्मा, तो आत्मा में कर्तृत्व तो पश्चिमित्य आत्मा में कर्तृत्व देखने के कारण से दुर्मति है यही कहते हैं तत्र इत्यादि का तत्र दुर्मित्व तो से हेतु संबंधित या इस प्रकार होने पर जो दुर्मति जो है फिर भी आत्मा को करता मानता है शुद्ध आत्मा को यही है कर्ता सु, इत्यादि व्याचस्ते त्रम सति कर्ता आत्मा केवलमे इ कर्ता आत्मा इत श्लोक व्याख्या करते तत्र इत्यादि शब्द से कहा हुआ है तत्र त्रेशु उन पासों में आत्मानम अद्या परिकल्य तेज उनमें आत्मा को अभिन्न रूप से उनमें मान तादात्म्य करके अविद्या के कारण क्या करता अपने को शुद्ध आत्मा को उनमें तादात्म्य कर जाता है उन पांचों में किसमें अधिष्ठान कर्ता करण और पृथक चेस्टा वायु की चेष्टा और देवता अधिष्ठा देवता तेसु तत्रु आत्मा नम जो अपने स्वरूप है शुद्ध स्वरूप आत्मा को अनन्या तेरह अभिन्न रूप से अभिन्न रूपेरा अभिन्न रूप से अविद्या परिकल्प्य द्वारा परिकल्पना करके उनमें तादात्म्य करके उन अधिष्ठान आदि में तई क्रियामाण से कर्म हो उनके द्वारा किए जाने वाले जो कर्म हैं अधिष्ठान आदि पांच के द्वारा कर्म होता है कर्म के कारण पांच है उन पांचों के द्वारा किए जाने वाले जो कर्म है उसमें कर्म हो हमे वो करता नहीं करता हूं ऐसा जो मानता हो आत्मा को आत्मा को लेकर शुद्ध आत्मा को करता मानता हो क्यों उनमें तादात्म कर रखा विद्या के कारण एकता कर रखी है पांचों में के किए हुए कर्म को अपने में आरोप कर रहा है हमे वो कर्ता कर्तारम आत्मान केवल शुद्धम का केवल शुद्ध आत्मा को ही करता जो समझता हो तो या पश्यति जो ऐसा देखता है शुद्ध आत्मा को कर्ता रूप से देखता है अविद्वान कौन देखेगा ऐसा अन्य के कर्तृत्व को अन्य में लागे देखने वाला अविद्वान अज्ञानी है वो अस्मात प्रश्न उठा क्यों अज्ञानी हो गया क्यों ऐसा देखता है तो कहा वेदांत आचार्य उपदेश न्यायी अकृत बुद्धित्वाद कहा उपनिषदों के उसने सरवण आदि किया नहीं है वेदांत आचार्य के माध्यम से सुना ही है यदि उपनिषद देखा भी है तो आपने मनमाना देखा है गुरु के गुरु से नहीं मनमुखी है वेदांत आचार्य उपदेश न्याय ही वेदांत और आचार्य उपदेश के युक्ति उपदेश और युक्ति के द्वारा अकृत बुद्धित्व संस्कृत बुद्धि नहीं उसकी परिषद गुरुपुख से पढ़ा हुआ होता कुछ संस्कृत बुद्धि हो जाती और आचार्य के मुख से पढ़ा होता मनमुखी न होता कुछ बुद्धि शुद्ध होती और युक्ति संगत किया होता युक्ति लगा लगा के देखा होता बुद्धि शुद्ध होती है असंस्कृत तो बुद्धित्वा संस्कृत नहीं वो बुद्धि इसलिए इसलिए क्या देखता है अपने को करता मानता है वो पांचों जो करता है उनमें एक एक तादाद में करके उनके कर्मों में अपने को कर त्रिपरा मानता है जो ये कहा नस्बत से तो दुर्ग ये का, ये का ना वो देखता नहीं देखना था वहां अधिष्ठान आदि में कर्तृत्व तो देखना था किन्द्ध आत्मा में कर्तृत्व तो देखा तो योपी ये तो हो गया देहात्मवादी अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि वाला कौन हुआ जो पाद में आत्मबुद्धि वाला देहात्मवादी है ये इससे अन्य एक है जो मीमांसक लोग है आत्मा को शरीर से प्रथम तो मानते हैं शरीर को ही आत्मा नहीं मानते अधिष्ठान आदि को आत्मा नहीं मानते इंद्रियों को भी आत्मा नहीं मानते और प्राण को भी नहीं मानते देवता को नहीं आत्मा अतिरिक्त तो मानते किंतु तो? भोक्तृत्व तो लेकर चलते कर्तृत्व तो भुक्तृत्व लेकर चलते हैं उनके लिए भी यहां पर ला के कैसे भाषिका ये कहते हैं योगी देह व्यतिरिक्त व्यतिरिक्त आत्मावादी जो देह से अतिरिक्त पहले वाले तो देह में आत्मबुद्धि वाला था इसलिए पांचों में आत्मबुद्धि करके अधिष्ठान आदि पांच में आत्मबुद्धि करके भाई यही शरीरी ही होती है त्यादि भावना उसकी इसको करके वो उनके कर्तृत्व तो का अपने आरूप करता तो है किंतु दूसरा जो है जो मीमांसक है देहाड़ी में अतिरिक्त आत्मवादी देहाड़ी से अतिरिक्त आत्मवादी तो है वो देहा आत्मा नहीं मान सकता मीमांसा क्यों दे आत्मा हो तो का, किया हुआ कर्म का फल निष्फल हो जाएगा कर्म का फल पर शरीर में भोग है शरीर में भोग नहीं है पारलौकिक कर्म जो किया हुआ है अपारलोक कर्म कर भी नहीं सकता क्यों नहीं करता? जब जीवात्मा शरीर से अतिरिक्त नहीं तो शरीर के नाश होने वाला है तो किसलिए कर्म करेगा कर्म करते हैं विश्वास है शरीर से आत्मा पृथक है तो में इतना है वो भी आत्मारम केवल करता रंभ पृद्धि केवल शुद्ध आत्मा को करता मानते वो भी किस को मानते हैं उपहित आत्मा को नहीं मानते शुद्ध आत्मा को मानते हैं उपहित और शुद्ध उनके भाव मान भाषा में है ही नहीं एक ही आत्मा उनकी औपहारिक आत्मा और शुद्ध आत्मा तो भेदांति हो गया दो आत्मा दिखते हैं क्या दिखते हैं उनमें एक ही है शुद्ध ही है वो सटीक असौ अति वे जो शरीर से पृथक आत्मा को देखने वाला भी असौ वह भी अकृत बुद्धि रे वो भी अकृत बुद्धि है संस्कृत बुद्धि वाला वो भी नहीं है क्यों वो बड़े से तो पढ़ा नहीं है आचार्य के मुख से पढ़ा नहीं इत्यादि अतो अकृत बुद्धि ये भी अकृत बुद्धि होने से स ये जो मीमांसा का आदि है देहा से अतिरिक्त आत्मा तो मान रहे के तत् तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट मानते है जो लोग स पश्यती आत्मरा न स पश्यती तत्व तो तो कहा वो भी आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता कर्मणों वा कर्म का स्वरूप भी समझता अविद्या से है इत्यादि से समझता ये अर्थ यह विषय है अतः दुर्मति इसलिए दुर्मति है यह भी दुर्मति है शरीर आदि में बुद्धि वाला भी दुर्पति है ये जो मानी जीवात्मा समझ के करने वाला भी दुर्मति है इत्यादि कुत्सिता विपरीता दुष्टा अजस्रम जन मरण प्रतिपत्ति हेतु दुर्पति ये द्रुपति का अर्थ यही है यह व्याख्या इसकी खराब बुद्धि वाला है विपरीत बुद्धि वाला है संसारी बुद्धि वाला है दुष्टा है जन्म जन्मर्ण के प्राप्ति में हेतु बनी हुई बुद्धि इसके पास है कौन सी बुद्धि है जन्मवर्न के चक्कर में डालने वाली बुद्धि इसलिए सब द्रुपति कहा सर पश्चिम अभी न पश्चि देखता हुआ भी नहीं देखता आत्मा के को देखता हुआ शास्त्री है को शास्त्र जानता है वो तो अशास्त्रीय था पहले वाला कैसा था शास्त्र संस्कार यही था यह तो शास्त्र संस्कार तो है किंतु कर्मकांड रूपी शास्त्र संस्कार से युक्त है इसलिए सप्चन अभी न पश्यती देखता हुआ भी नहीं देखता इत्यादि ठीक है मैं कहना है तेसु अधिष्ठादिशु तैर अधिस्थानादिवे आरोपित आत्मभावे इत वो जो अधिस्थानादि पांच कर्म माने कर्म करने वाले कर्ता होते हैं उनमें तैर अधिस्थानादिवे आरोपित आत्मभावे अधिस्थानादि के द्वारा क्या किया आरोपित आत्मभाव वाला है वो आरोपित उनमें आत्मभाव कर रखा किस में अधिष्ठान आदि अकर्तारम आत्मानम करता रम पश्यती त्यत्र प्रश्न द्वारा हेतु महा अकर्ता आत्मा को कर्ता देखता है देहात्म बुद्धि आदि जो है शरीर आदि में आत्मबुद्धि अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि करके अकर्ता आत्मा को कर्ता उसके शरीर आदि के कर्म को अपने में आरोप करता है तो इसमें प्रश्न द्वारा हेतु रहते हैं अकस्मात प्रश्न है क्यों ऐसा हुआ अकर्ता आत्मा को करता क्यों समझता तो ये तो बताते हैं तो है वेदांत आचार्य उपदेश न्याय अकृत बुद्धित्व हेतु है उपनिषद वेदांत है उसको कथन करने वाले जो आचार्य है यथार्थ कथन करने वाला आचार्य और न्याय युक्ति मनन नहीं है सर्वाधि नहीं है मनन नहीं है इसलिए अकृत बुद्धि हो गया वो संस्कृत बुद्धि नहीं उसकी अतो अकृत बुद्धित्व इत्यादि कहा हुआ है ठीक नो शास्त्र संस्कृत बुद्धि बुद्धि अतिरिक्त आत्मवादी कर्तृत्व तुम्य थे नाशव कर्तृत्व आत्मने पश्यन अभी अकृत बुद्धि तत्र के ऊपर शंका मीमांस को लेकर शंका है नो शास्त्र संस्कृत बुद्धि उन्हें तो भेद पड़ा हुआ है वैदिक है कौन मीमांसक शास्त्र के संस्कार युक्त है कर्मकांड कर रहे हैं स्वर्ग आदि में विश्वास है शास्त्र संस्कृत बुद्धि रहेगा जो संस्कृत बुद्धि वाले लोग हैं शास्त्र के द्वारा संस्कारयुक्त तो बुद्धि वाले हैं वो भी अतिरिक्त आत्मवादी शरीर से पृथक आत्मवादी जो अधिष्ठान पांच अधिष्ठानी पांच से अतिरिक्त आत्मवादी मानते हैं शरीर को आत्मा नहीं मानते इंद्रियों को नहीं मानते और प्राण को नहीं मानते देवता को भी नहीं मानते इत्यादि आत्मवादी कर्तृत्व तस्य अनुमत है तस्वीर आत्म कर्तृत्व अनुमान्य कहा वो भी तो आत्मा को कर्ता मानते ही है अनुमान करते हैं आत्मा कर्ता है नहीं तो कर्म फल कौन भोगेगा कर्ता हो तो कर्म कैसे करेगा अनुमान से आत्मा की सिद्धि करते हैं नाशो कर्तृत्व तो में आत्मा निपशन भवती वो कर्तृत्व तो आत्मा में देखता हुआ भी नहीं होता है कर्तृत्व तो। अकृत बुद्धि मान आत्मा में कर्तृत्व तो देखता हुआ भी वो जो मीमाशक है वो अकृत बुद्धि नहीं होता वो तो शास्त्रीय संस्कार से युक्त बुद्धि है कर्तृत्व तो आत्मा आत्मने पश्चन अभी न भवती अकृत बुद्धि पूर्व के न करना क्या न करना आत्माओं में कर्तृत्व तो देखता हुआ भी वो अकृत बुद्धि नहीं होता एक आ समय तो उसके उत्तर पर कहते योगपी करके बात होगा योपी जो बाद ही नहीं अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि वाला तो नहीं है इसे अतिरिक्त तो, तो, तो में कर रहा है किंतु कर्तृत्व भोक्तृत्व विशिष्ट आत्मा कर रहा जो योगपी इत्यादि हुआ है ये जो भी देहादि व्यतिरिक्त आप आत, आत्मवादी जो देह से अतिरिक्त देहादि से अतिरिक्त आपदी है देहादि अधिष्ठान आदि में आत्मबुद्धि तो नहीं कर रहा वो उससे भिन्न आत्मवादी है आत्मान में केवल करता केवल आत्मा कोई ही करता मानता है वो भी क्या मानता है वो शुद्ध आत्मा को ही करता मानता है असौ अकृत बुद्धि रहेगा वह भी कृत बुद्धि नहीं शास्त्रीय संस्कारयुक्त बुद्धि नहीं होगी ऐसा नहीं कहा अतो अकृत बुद्धि अकृत बुद्धि मन नश्यती आत्म तत्व आत्म के स्वरूप नहीं जानता वो भी ठीक है कर्मो वा अथवा कर्म के स्वरूप भी नहीं जानता यही विषय है कहा ठीक है होगा तैयार भी जो मीमांसक है ना जो देहादि से अतिरिक्त आत्मवादी है वो भी शास्त्रपूर्वक आचार्योपदेश तदनुसारिणी तो अनुसारी न्याय से अनायिक बुद्धिवाद अकर्तृत्वबुद्धित्व सिद्धम सिद्धांत बोलते तो जो मीमांसक है शरीर से पृथक आत्मवादी है इतना होने पर भी शास्त्र पूर्वक और शास्त्र पूर्वक आचार्य उपदेश है ना तद अनुसार आचार्य उपदेश के माध्यम से और शास्त्र और आचार्य द्वारा कहे हुए युक्ति के माध्यम से अनाहित बुद्धित्व तो संस्कृत बुद्धि नहीं है इसलिए अकृत बुद्धित्व सिद्ध हो बुद्धि वाला सिद्ध हो जाता है यह सिद्धांत का होता है कौटस्तम आत्मन तत्व आत्मा का स्वरूप कुटस्थ होता है निर्लेप होता है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो आदि का संबंध नहीं होता आत्मा में कुटस्थ है निर्लप है कौटस्थम आत्मन तत्व यथात्म आत्मा का स्वरूप तो यही है आत्मा का स्वरूप आत्मा तत्व धारा न सपश्य आत्मतत्व मीमांस भी आत्मा का स्वरूप यही है कौटस्तम आत्मन तत्व कुटस्थ है त्रिलेप है आत्मा का स्वरूप कर्तृत्व भोक्त आदि हो नहीं सकता कर्मणूपी तत्व अविद्या अधिष्ठान आदि कर्म का स्वरूप क्या है कहते हैं अब अविद्या के द्वारा किया गया जो अधिष्ठान है अधिष्ठान जो पांच है अविद्या के कारी हैं उन पांचों से होने वाला कर्म का स्वरूप है कर्म ये पांचों से संपन्न होता है और वो पांच किससे होते हैं अविद्या से अज्ञान से बोला ज्ञान से उत्पन्न जो अधिष्ठान है उस अधिष्ठान आदि से होने वाले कर्म है यह स्वरूप उसका है कर्म का स्वरूप अधिष्ठान आदि के होते आत्मा का स्वरूप तो कौटस्थ है कौटस्त है और कर्म कर्म का भी स्वरूप यही होता है और तत्व माने स्वरूपम कर्म का स्वरूप अविद्या अविद्याता अविद्या के द्वारा बनाए गए जो अधिष्ठान आदि पांच जिससे कर्म होना है अधिष्ठाकृत उनके द्वारा किया हुआ होता है कर्म पांचों से होता है यही स्वरूप है उसका। अविद्या के कार्य अधिष्ठान आदि उसका कार्य होता कर्म यही स्वरूप है उसका आत्मा स्पर्शित्व आत्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता आत्मा का स्वरूप है कुट तथा असंघ स्वरूप है और इसका है अविद्या के कार्य से निर्मित स्वरूप किसका कर्म का आत्मा स्पर्शित्व आत्मा के साथ स्पर्श कर नहीं सकता कर्तृत्व तो आत्मा में जा नहीं सकता स्पर्शित्व आत्मकर्मो आत्मकर्म हो अस्पर्शित हो आत्मा में कर्म का पर्श नहीं हो सकता तत्व दर्शन भाव हो अथ शब्दार्थ मानिए आत्मा में जो कर्म देख रहा है कर्तृत्व आदि देख रहा है वो अज्ञानी को क्या है तत्व दर्शन का अभाव उसका क्या है स्वरूप के दर्शन का आत्मा का स्वरूप को जानता नहीं है इसी कारण से हो रहा है इसलिए दुर्मति कहा हुआ था उसका अर्थ है दुष्टत्व प्रष्टिकता हूं बुद्धि उसकी खराब है शास्त्रीय संस्कार से रहित है क्यों दुष्टत्व स्पष्टीकरण दुर्वृत्तित्व का ही स्पष्टीकरण करना है क्या है दुर्पत्ति दुष्टत्व तो तो क्या है तो कह रहे हैं दुर्वृत्ति कहा दुर्वर्तित्व की व्याख्या करते जनान वर्ण प्रतिपत्ति है तो बताए जन्म वर्ग के कारण बनती है बुद्धि क्या बनती है मोक्ष के कारण नहीं हो बुद्धि असंग आत्मबुद्धि होती तो मोक्ष के कारण होती ये तो अन्य में अन्य दृष्टि करके बैठी है वैसे बुद्धि वाला है वो जन्म वर्ण के कारण के लिए है अनात्मा में आत्मबुद्धि करके रहने वाली बुद्धि ऐसी बुद्धि एक जन्मरण प्रतिपत्ति है तो बताए जन्ममरण के प्राप्ति के कारण बनी हुई बुद्धि बुद्धिपति अशिया इसकी बुद्धि ऐसी है इसलिए द्रुपति कहा द्रुपति सब पश्यन अभी न पश्यती शास्त्र संस्कार कुछ तो है कर्मकांड भाग शास्त्र है उसके पास दिख रहा है कुछ देखते हुए नहीं दिखता उसको ऐसा एक कहते आगे ठीका है अहम करता ही थे आपदर्शन बतो मैं करता हूं करके आत्मज्ञान जिसको हो रहा है आत्मदर्शन बना आत्मज्ञान वाला जो होगा ना अभी तो सर तत्दर्शन वास्तु ऐसे अज्ञानिका आत्मदर्शन नहीं है वास्तव में अहम करता रूप से जो आत्मदर्शन कर रहा है जो व्यक्ति ये पांच जो करता है उनमें आत्मबुद्धि करके मैं करता हूं करके बुद्धि करके बैठा हुआ है अधिष्ठान आदि पांच कर्म करने वाले हैं करता वो होते हैं पांच मिलकर के वो भी एक एक में भी कर्तृत्व नहीं है समुदाय में है किसमें पांचों के समुदाय होने पर कर्म होता है केवल शरीर से कर्म होगा नहीं चार और भी चाहिए उसके लिए केवल इंद्रियों से भी कर्म नहीं होगा केवल प्राण से भी कर्म नहीं होगा कोई भी कर्म निष्पादन कर हो केवल देवता मात्र से भी नहीं होगा केवल कर्ता मात्र से भी नहीं होगा पांचों के सम्मिलित अवस्था में कर्म होता है इस टीका पर कह रहे हैं अहम कर्ता यदि आत्मदर्शन वो तो जो हम करता करके मान है आत्मज्ञान वाला हो गया वो अभी नवाविद सदर्शन अज्ञानी जो है ना उस फिर भी वहां आत्मदर्शन नहीं है अहम कर्ता रूप से आत्मदर्शन हो रहा है आत्मज्ञान हो रहा है विशेषण रूप से हो रहा है हम कर्ता अहम का विशेषण कर्ता का विशेषण अहम ऐसा ज्ञान होता हुआ भी नव अस तदर्शन तो आत्मदर्शन नहीं है विशेषण का दर्शन नहीं हुआ केवल कर्तृत्व तो दिख रहा उसको ही कहते हैं तो अस्तित तो दृष्टांत वहा जैसे देखो देखता वो भी नहीं देखता कौन यथा तयमीरी रोग लग जाए चक्षु में रोग है अनेकम चंद्रम पश्यती है आगे एक चंद्रमा है अनेक चंद्रमा दिखता उसको क्या दिखता है ठीक इस प्रकार है यहाँ विपरीत ज्ञान हो जाना यथावा अब्रेसु धावत्सु चंद्रम धावंतम अथवा बादल के दौड़ने पर चंद्रमा का दौड़ता हुआ लगता है इसको उल्टा दौड़ता हुआ पूर्व की तरफ बादल दौड़ रहा हवा से तो चंद्रमा पश्चिम की तरफ दौड़ता हुआ लगता है इत्यादि यथावाहने उपकृष्ट अथवा किसी सवारी में बैठा हुआ घोड़े आदि में बैठा हुआ व्यक्ति है वाहन के ऊपर है उपविष्ट अन्य सुधा दौड़ने वाले को जो वाहन होगा कौन दौड़ा वाहन स्वातमान धा बंधा दौड़ता हुआ बांधा अपरा तो बैठा हुआ है वो वाहन दौड़ रहा है तो मैं दौड़ रहा हूं ऐसा मानता है ठीक इसी प्रकार है यहाँ भी अन्य के क्रिया को अन्यत्र आरोप करना ठीक है, है। अन्य की क्रिया अन्यत्र आरोप करने के लिए है ठीक हम ये कहते हैं तिमिर उपहित चक्षु जिसके चक्षु तिमिर रोग से ग्रसित हो गई है एक तिमिर राम का रोग है जो चक्षु का रोग है वो तिमिर उपहित चक्षु कहा तिमिर रोग के द्वारा उपहित जो चक्षु है रोग ग्रसित चक्षु है अनेकम चंद्रम पश्य नी अनेक चंद्रमा को देख रहा है वो पश्चन अभी तत्व तो नतम पश्चिंद वास्तव में चंद्रमा को नहीं देखता वो वास्तविक एक चंद्रमा देखता क्या देखता अनेक चंद्रमा दिख रहा है मैंने चंद्रमा, चंद्रमा को देखता हुआ भी चंद्रमा को नहीं दिख रहा है अनेक चंद्रमा देख रहा है होते हुए भी वास्तव में जो एक चंद्र है उसको नहीं देख रहा स्थिति यहां भी है एवं अविद्वान आत्मान करता राम तत्व तो नतम पश्च्य का इस प्रकार आत्मा को कर्ता रूप से देख रहा हो। से? आ, है वो किस रूप से हाँ क्यों वास्तव में तत्व तो मैं वास्तव में नतम पश्चिता आत्मा को नहीं देखता कर्तृत्व धर्म लगा करके देख रहा है क्या देख रहा है जैसे एक अनेकत्व लगा करके देख रहा था uh, mm -hmm. जो एक नहीं दिखता था इस प्रकार कर्तृत्व विशिष्ट आत्मा को देख रहा था नतम पश्चिमी वो देखता वास्तव में आत्मा को नहीं देखता अधिष्ठान आदिशु अविद्या संबद्धात्मन अविद्या अधिष्ठान आदि जो पांच हैं कर्म के कारण जो चौदह श्लोक को कहा हुआ है अविद्या के कारण संबद्ध आत्मा है वो आत्मा कैसे जुड़ता है वो न अज्ञान के कारण जुड़ा हुआ है अज्ञान अवस्था में शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ है अधिष्ठान आदिशु जो सिद्धांत पांच हैं अविद्या संबद्ध आत्मन अविद्या के द्वारा संबद्ध हुआ आत्मा है अज्ञान अवस्था में अविद्या के द्वारा संबंधित हुआ आत्मा हाँ ऐसे व्यक्ति स्वात्मा ने क्रिया क्रियारूपी दृष्टा अपने में उस अधिष्ठान आदि का क्रिया को अपने में आरोप करने में दृष्टांत दे देते हैं माने अन्य की क्रिया को अन्य में आरोप करने में दृष्टान्त दिया यथावा इत्यादि यथावा अभ्रेशु धावत्सु चंद्रम धावंतम ब्रस्वती इत्यादि है जैसे बादल के दौड़ने पर चंद्रमा दौड़ता हुआ जिसको देखता हो वो वास्तव में नहीं दिखता खने वाला अन्य की क्रिया अन्य आरोप है स्थिति अन्यु बाहकेशु पुरुषेशु धावन कर्तृषु बहाने स्थित स्वात्मान प्रधावन कर्ता रम अविवेगा तथा स्थान आदिशु क्रियाकर्तृषु तदगत स्वात्म करता रम्य मानो करते करते जैसे अन्य जो है दौड़ने वाले अन्य होते वहां जैसे किसी घोड़े आदि के ऊपर में सवार हुआ है ऊपर है घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है तो घोड़ा आदि वाहन दौड़ते हैं तो अपने को दौड़ना मानता है क्रिया हो रही वाहन में उसको ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अपने में आरोप करता मैं दौड़ रहा हूं जैसा है वैसा ही है ये कहा अन्य अन्य की क्रिया को अन्य लगाना कर्तृत्व आदि अवसान आदि में है आत्मा में नहीं है किंतु आत्मा में लगाना उन कर्तृत्व को आत्मा में आरोप करता मैं करता हूं इत्यादि मानना ठीक है हम कच्छा में शरीर का धर्म आरोप करके कर रहा है हम पश्च्याी चक्षु का धर्म आरोप करके बोल रहा है देखना सुन नादी इंद्र आदि काम थे हम श्रृणोमी हम पश्चा इत्यादि अन्यषु बाहाकेश जो उसको बहन करने वाले बाहक होते हैं वाहन वाहन बोलो वाहक बोलो एक है अन्येशु बाहाकेश पुरुषेशु अन्य पुरुष धावन कर्तृशु अथवा पालकी धो रहे हो अन्य लोग हो धो रहे हो उस स्थिति में वो तो दौड़ने वालों में बाहने स्थित वो वाहन बैठा हुआ जो व्यक्ति है घोड़े आदमी में बैठा हुआ व्यक्ति स्वात्मानम प्रदापन करता रम अपने को दौड़ने का कर्ता समझता है वो अभिवेक के कारण माने वो वाहन होगे जो क्रिया को अपने में जिस प्रकार आरोप करता है ठीक इस प्रकार ये अधिष्ठान आदि की क्रिया है कर्म है उसको अपने में आरोप करता है ज्ञान ये कहना है प्रधापन करता रंभ अविवेक आदि होता तो दूसरे की क्रिया दूसरे में आरोप नहीं करता अज्ञान है अभिमान्य थे वो अपने में मानता है माने बाहन दौड़ रहे हैं वो धावन क्रिया जो दौड़ दौड़ना दौड़ारू क्रिया है अपने में आरोप करता है किस कारण वो क्रिया का ज्ञान नहीं उसको अभिवेक है कहां क्रिया हो रही दिख नहीं रहा उसको ठीक है इस प्रकार तथा अधिष्ठान इसी प्रकार ये जो तो दृष्टान्त हो गए तीन दृष्टान्त किया इसी प्रकार जो अधिष्ठान आदि पांच है यहां अधिष्ठांतरण करता आदि क्रिया आदिशु क्रियाकर्तृशु क्रिया कर कर्म करने वाले यही होते हैं कौन होते अधिशानादि इन्हें पांच में कर्म होता है पंचायतें तब तो पारी तो बोल के आगे पहले पांच ही कारण है कोई भी कर्म होगा चाहे यंबा प्योपितंबा चाहे कोई भी कर्म हो ये पांच कारण शरीर बाहर कर्म प्रारंभ देना चाहे शरीर चाहे वाणिश हो चाहे मनुष्य हो कर्म होता हो ये पांच कारण होते हैं ये कहा हुआ है तथा अधिष्ठानदि जो क्रिया करते जो अधिष्ठानादि क्रिया करने वाले कर्म करने वाले हैं उनमें तदगतम स्वात्मानम करता माने म उसमें एक एकता करके बैठा हुआ जो आत्मा है तदगत क्रिया को अधिष्ठानदि बने क्रिया को आत्मानम करता माने मानो तदगत क्रिया मान अधिष्ठानाधिक जो क्रिया है उसका स्वात्मानम करता माने तो अपने को करता मानता हो उस क्रिया का कर्ता अपने को मानते हो मान्य वाला दुर्पति त्यो दुष्टपति वाला है शास्त्रीय संस्कार से युक्त बुद्धि नहीं होगा यदि शास्त्रीय संस्कार होता गुरुमुख से शास्त्र सुना हुआ होता पूर्वक शास्त्र की पढ़ाई की होती तो ऐसी बुद्धि नहीं होती उसकी संस्कृत बुद्धि होती जो वस्तु जैसा है वैसा उसको दिखता या अगर्ता आत्मा को करता मान रहा है ये कारण है कहा ठीक मत चाहते आगे विपरीत दृष्टि दुर्मतित्व जो विपरीत दृष्टि वाला व्यक्ति है अन्य की क्रिया अन्य में आरोप करना जिसको दुर्वती शब्द से कहा क्या कहा सपश्य जो दुर्भति ऐसा निंदा से कहा भगवान ने दुर्वतिव श्रेष्ठ ऐसे उपदेश करके सम्यक दृष्टि है जो सम्यक दृष्टि वाला यथार्थ ज्ञानी होगा जो तो वस्तु जैसा है जहां के क्रिया है वही रखने वाला अन्य की क्रिया अन्य का आरोप ही करता जो सम्यक दृष्टि है सम्यक दृष्टि संप्यप्रिष्ट वाले का सुमति तम प्रश्न पूर्व सुमति होगा कैसा होगा सुष्टुमति रैसा सुमति उसको प्रश्न पूरा कौन है फिर सुमति कौन है दुष्टमती हो गया वो अन्य की क्रिया अन्य में आरोप करने वाला दुष्टमति है तो फिर कौन सुमति है अच्छी बुद्धि वाला कौन है फिर ये प्रश्न है प्रश्न उठता है कह पुनर इत्यादि सुमति फिर सुमति कौन है सुष्टुर सुमति अच्छी बुद्धि वाला फिर कौन है यह सम्यक परिस्थिति जो सम्यक देखने वाला जो वस्तु जैसा वैसे देखने वाला कौन है फिर सुमति ये प्रश्न उठा सम्यक प्रकार से जो वस्तु जैसा वैसे देखना जिसको होता है वो सुमती कहते हैं वो कौन है फिर वो ये प्रश्न हो या तो उच्चते करते उत्तर देते भगवान शैब कहते हैं कहा यश नहम कृतो भाव बुद्धि न लिप्यतेमा लोकान् नी न निबध्यते अहम् कृतो यहांकृत भाव बुद्धि लिप्यते अहम् कृतो भावो नास्ति ना भाव ना जिसको मैं करता ऐसी भावना नहीं है मैं करता हूँ ऐसी भावना नहीं है ऐसे बुद्धि न लिप रहे थे जिसकी बुद्धि फल में लिपाये मान नहीं है कर्तृत्व भोक्तृत्व तो तो का अभाव हो कर्तृत्व तो बुद्धि और भोक्तृत्व तो बुद्धि नहीं हो जहां ऐसे नाव हो जिसमें अहंकार मानी कर्तृत्व बुद्धि ना हो अहंकारो भी ऐसे नहीं बोलता हो और बुद्धि यसे न लि पे ऐसे बुद्धि नलिपे फल में लिपायमान नहीं जिसकी बुद्धि भोक्तृत्व तो पना भी नहीं जिसमें यही है यही दोनों तो बंधन है ना ये कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो। दोनों आत्मा में नहीं दिखता हो जिसको हर तो आप लोग व्यवहार दृष्टि से कहा व्यवहारिक दृष्टि में तीनों लोगों को हनन करने पर उसी प्रशंसा के लिए मारता नहीं हो व्यक्ति ऐसी बुद्धि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व बुद्धि से रहित हो उसिति में ऐसे क्रिया करेगा ही नहीं चंदु प्रशंसा के लिए कहा इन तीनों लोगों को नाश करने पर भी मार करके भी ये व्यावहारिक दृष्टि में यदि मार्ता भी हो और नारमार्थ विषय कहा किस दृष्टि आगे वो मारता भी रहे बंधन को प्राप्त नहीं होगा मारने क्रिया भी वहां नहीं है कर्तृत्वपना तो नहीं और न बद्य फलभोतृत्व तो भी नहीं रहे बंधन भी नहीं चाहिए तो कर्म में आशक्ति नहीं है फल में आशक्ति नहीं है दोनों नहीं है हम करोगे बुद्धि नहीं है कर्म मैंने आत्मा को नहीं जोड़ता कर्म करने वाले पांच है ऐसी बुद्धि होती है उसकी जो अधिष्ठान आदि पांच ये कर्ता बनते है, मैं कर्ता नहीं अपने आत्मा के लिए ऐसी बुद्धि में बैठा हुआ है और भोक्ता भी इनमें से कोई होगा जो भी होगा मैं भोक्ता नहीं हूं ये बुद्धि है आत्मा शुद्ध आत्मा भोक्ता भी नहीं है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो बुद्धि से रहित हो गया वह इमान लोकान सहत्वापिक हाँ हाँ हाँ एक सारे वो व्यक्ति इन तीनों लोगों को नाश करने पर भी ना न ना न निबद्ध मारता भी नहीं वो क्यों वो तो, तो, तो आत्मभाव में है वो अहंकार नहीं उसमें ये कर्म की क्रिया में अहंकार नहीं है क्यों अन्य की क्रिया अज्ञान काल में अपने में आरोप करता था अब ज्ञानावस्था में है अन्य की क्रिया आरोप नहीं ये पांचों के द्वारा कर्म होना है मैं करता नहीं हूं यह बुद्धि में है करता नहीं तो भोगता भी नहीं न हंति वो मारता नहीं न निबद्धते बंधन को प्राप्त फल का भोक्ता भी नहीं बनेगा शरीर आदि फल क्या है शरीर आदि मानी सूर्य के अंदर का आदि जैसे कर्म के आधार पर फल मिला फल की भोक्ता भी नहीं बनता शरीर प्राप्त भी नहीं करेगा कर्म ही नहीं तो फल प्राप्त कैसे करेगा ये कहा हुआ है वो सुमति है वो, ऐसे व्यक्ति सुमति है आत्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो का अभाव देखने वाला यश हम कृतो आवन यश शास्त्राचार्य उपदेश न्याय संस्कृत आत्म हो सब का था उपनिषद आदि शास्त्र और आचार्य के माध्यम से हो भी शास्त्र किसके माध्यम से हो मनमाना नहीं मनमुखी नहीं हम तो अपने पढ़ेंगे ऐसा बड़े चलने वाला शास्त्र आचार्य उपदेश न्याय युक्ति इन तीनों के द्वारा जो संस्कृत आत्मा होगा आत्मशुद्ध हो गया है अज्ञान को दूर करके अपने को पृथक करके आत्मा में कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो का अभाव देखने वाला हो गया है शास्त्र आचार्य और युक्ति के माध्यम से संस्कृत आत्मा न भवती तो कहा कैसे न अहंकृतो भाव है अहंकार नहीं होगा जिसको उन कर्मों में जो शरीरादि पांच जो अधिस्थान आदि पांच के द्वारा निर्मित जो कर्म होते हैं अहंकार नहीं होगा अहम न भवती अहंकृता कहा अहंकर्ता आहा। इत्यवल लक्ष्य अहंकृत का अच्छा, है मैं करता इस प्रकार के आरोप नहीं करता जो क्यों उसको दिखता है पांच है करने वाले जो चौदह स्वलोक में कहा था अधिष्ठान तथा करता कर्णम सब पृथक विधम विविधा से पृथक चर्चा दैवम वो पांच में कर्म होता है मेरे में कर्म नहीं है चाहे शरीर से हो चाहे से हो चाहे मनुष्य हो ये मन कर्मों के कारण वो पांच ऐसी बुद्धि में जो व्यक्ति आत्मा में कर्तृत्व तो नहीं दिखता जिनको पांच भाव बने भावना प्रत्यय विश्वास ऐसा विश्वास है जिसको ऐसे नाम नाप्रदो तो भाव है ना भाव बने भावना ऐसे दृढ़ विश्वास प्रत्यय का विश्वास ऐसा विश्वास में बैठा हुआ है मैं करता नहीं हूं करता वो है जो पांच पहले कहा चौबीस लोगों को बताया कोई विकारी कार्य में ऐसी बुद्धि होती हो चाहे शारीरिक कर्म चाहे वाचिक कर्म चाहे मानसिक कर्म उसमें अपने में कर्तृत्व बना जिसमें समाप्त है क्यों कर्तृत्व जहां था वही दिख रहा उसको अधिष्ठान आदि था एटे एवं पंच अधिष्ठानादिव अभिद्यय आत्मनिकल्पिता सर्वकर्माण करता रो बुद्धि होती है उसके कैसी बुद्धि ये जो पांच कहे गए हैं एटेव ये पांच पूर्व में जो चतुर्दशल में कहा हुआ पांच है एते पंच अधिष्ठानदि जो पांच अधिष्ठान आदि जो पांच कहा गया था चौदह श्लोक में अभिद्य आत्मनिकल्पिता आत्मा में कल्पिता अधिष्ठान आदि भी व्याम इनका स्वरूप भी नहीं है जैसे रजु में कल्पना सर्प की होती है तो सर्प का स्वरूप वास्तव में नहीं होता इसी प्रकार ये भी अज्ञान काल में वास्ते हैं अधिष्ठान आदि भी आत्मज्ञान काल में वास्ते नहीं अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित है या अधिष्ठान आदि जो कल्पित है यही करता है यही करने वाले हैं कल्पिता सर्व सर्वकर्मा करता सारे कर्म जो सुभाषुभ जो भी कर्म होंगे न्यायम से विपरीतम से कहा था दोनों प्रकार के कर्म सुभाषुभ कर्म करने वाले शास्त्रीय कर्मचार शास्त्रीय जो भी हो यही पांच होते हैं करता यही है ऐसे बुद्धि जिसकी हो गई है ना हम मैं नहीं हूं कर्ता वही पांच है कर्ता ही बुद्धि है वो भी वास्तव में वो भी नहीं है वास्तव में कर्तृत्व तो भी नहीं क्यों वही अविद्या से कल्पित है पांच मेरे में कल्पना है मैं अधिष्ठान कल्पना के अधिष्ठान मैं जैसे सर्प कल्पना के अधिष्ठान रज्जु किसी प्रकार की अधिष्ठान आदि पांच की कल्पना के अधिष्ठान मैं मैं करता नहीं ही है क्षमता अहम तो तद व्यापार हम सार कैसा हूं ये जो अधिष्ठान आदि का जो व्यापार हो रहा है इधरों का व्यापार प्राण के व्यापार देवताओं के जो व्यापार जो हो रहा है उसके साक्षी स्वरूप हो गए देख रहा हूं इनमें इसका इसका व्यापार चल रहा है अपने व्यापार में लगे हैं ऐसे में देख रहा हूं अहम तो मैं तो तद व्यापार हम व्यापार तद व्यापार उनके जो व्यापार है अधिष्ठान आदि का व्यापार उनमें उनका साक्षी भूत हो साक्षी स्वरूप हों क्यों अप्राणो हमनाशुभ्रो यक्षरा परद पर इत्यादि कहा मुंडक में कहा हुआ है दिव्योमूर्त पुरुष सबाइया अभ्यंतरो अप्राणो हमनाशुभ्रो यक्षरात पर कहा है दिव्य है पुरुष आत्म पुरुष के बारे में कहा दिव्य अमूर्त साकार नहीं है निर्विशेष सविशेष नहीं है अमूर्त पुरुषो सबाइया अभ्यंतरो बाहर भीतर सर्वत्र एक है तो अप्राण, इंद्रिया आदि से रहित है, प्राण से रहित है अमर मन से भी रहित बुद्धि, पंड आदि से भी रहित है सुब्रमण स्वच्छ है अक्षरा पर परत जो पर अक्षरा संसार से सबसे पहले देवता होते अक्षर मैं अविद्या उससे भी पर होना है, ऐसा आत्मा के बारे में कहा हुआ है ऐसा हूं मैं मानता है तो मैं कर्म के करता नहीं कर्म करता पांच है यह बुद्धिमान केवल मैं केवल अकेला हुँ? द्वैत मेरे में नहीं है केवल अभिक्रिया मेरे में क्रिया होती नहीं करवादी कैसे होंगे मैं अभिक्रिया हूं इतम पश्य थी यही देखता उसको वो तो यही देखता उसको यही देखता है आत्मा को इस रूप में देखता है मैं कर्म करने कर, कर, कर वाला भाई कर्ता नहीं हूं ये बुद्धि में है जो व्यक्ति आगे बुद्धि जैसे पाठ आगे जैसे नाम कृतोभावों का भाष्य हो गया अब तक बुद्धि रहस्य नहीं लिपते उसका अर्थ है बुद्धि माने अंतकरण जो अंतकरण है यश्य आत्मा न उपाधि भूता जिस आत्मा की सा... ये भी उपाधि है किसके अंतकरण उपहित आत्मा हो जाता है उपाधि युक्त आत्मा हो जाता है जिस आत्मा की उपाधि बनी हुई है बुद्धि अंतकरण यश आत्मा ना न लिप सके वो पान नहीं है न अनुसारि नहीं कहते हैं क्लेश तो साली नहीं होगी मैंने क्यों पाप कर्म किया आगे नरक भोगना पड़ेगा ऐसे दुख देने वाली बुद्धि जिसकी हो क्यों वो जो अधिष्ठान आदि का किया हुआ जो पाप कर्म है अपने में आरोप करता है तो दुखी होता है मैंने पाप कर लिया उनमें तादाद में करे किसमें जो काम करने वे कर्म कर पापादि कर्म करने वाले अधिष्ठान आदि थे उसके साथ अपने को एकता करके उनके कर्म पापादि कर्म का अपने में आरोप करके बाद में होता है ओ मैंने पाप कर लिया नरक भोगना पड़ेगा कष्ट होगा नलिप्त पदेकार था उसमें लिपाई पाने होती है मैंने मा, नलिप्तकार तो न अनुसाई नहीं कहा माने दुखी नहीं होती कहा है क्यों कर्म किया ही नहीं तो क्या नरकारी भोगना होगा कर्म करने वाले दूसरे हैं वही भोगे तो बुद्धि होती उसकी भगवती कहा अनुसार ही नहीं न भगवती कैसे कैसे दुखी होता था होना था एकदम अहम आकाश मैंने गलत काम कर दिया इधम कर्म हम आकार कर्म मैंने कर दिया तेरा हम नरकम कमिश् इसके कारण ये गल्प कर्म किया पाप कर्म कर लिया इसके कारण से मैं नरक जाऊंगा ये जो बुद्धि है इतने एवं ऐसे बुद्धि न लिपे इस प्रकार की जिसकी बुद्धि अंतकर्मण लिपाए नहीं है क्यों उसको दिखता है मेरे में कर्म हुआ ही नहीं वो तो ज्ञान ही होगा अधिशाना भी कर्म तो अन्य का कर्म अन्य में आरोप करके तो कोई बोलेगा नहीं स सुमति वही व्यक्ति सुमति है बुद्धि रहस्य नहीं लिपेती ऐसे अहम कृतो भावो बुद्धि रहस्य नहीं लि पेते सूमति कही सहतवा भी स ईमान लोकान सो है ना सारी वह सुमति सुष्टु बुद्धि वाला हत्वापि ईमान लोकान कहा है सुमति सब पश्यती वही देखता है वही सुमति है वही देखता है आत्मा को देखने वाला वही होता है हत्या स इमान कहा वो जो व्यक्ति है जिसके अहंकार में यह कर्म एक अधिष्ठान आदि के द्वारा होने वाले कर्म में मैं कर्तृत्व तो बना नहीं है और भोक्तृत्व तो बना भी नहीं बुद्धि से लिए पाए पान नहीं है ऐसा सब वो व्यक्ति ईमान लोकान सर्वान प्राणी या लोक शब्द अथ लोक में रहने वाली प्राणी क्या ले रहा है लोग को तो मारा नहीं जाएगा भूरादि को कहा मारा जाए घूर घोष वो कहा मारेंगे मारना प्राणी को सकता है लोक शब्द अर्थात प्राणी लोक में रहने वाले प्राणी यह और लक्षणावृत्ति से लिया जाता है जैसे ए रिक्शा बोलते हैं तो रिक्शा वाले को बुलाया जाता है बोला जाता है रिक्शा किंतु तो श्रोता समझता है रिक्शा को नहीं बुलाया बोरे को बुलाया मैं मुझे जाना समझता है रिक्शा वाला आता है हमारे पास ठीक इस प्रकार लक्षावृत्ति है हत्या कहते हैं सर्वान प्राणी नहीं तैरता सभी प्राणियों को मारने पर भी जितने प्राणी है प्राणी मात्र को मारने पर भी कहा न निब्ध कहते न हनती हनन क्रियाम न करो थी हनन करता ही नहीं क्यों उसको जहां कर्म हो रहा वहां कर्म दिख रहा है हनन क्रिया कहाँ दिखता है उसको अधिशान आदि दिख रहा है अपने में नहीं दिखता हनन क्रिया न करो न निबद्धते आया न हंति न निबद्धते बंधन को प्राप्त ना भी तत्कार्य जो हनन क्रिया के कार्य से फल होगा उसका कार्य हनन क्रिया का कार्य फल अधल है ना अधर्म है हनन क्रिया अधर्म है तो उसके द्वारा न लिखते है हैं न संबतें संबंध नहीं करेगा आगे शंका है नानू ना। हत तो आप ही न हंति इति विपरीतम मार करके भी नहीं मारता है बोलना मारा तो मारा फिर नहीं मारना कैसे होगा हत तो आप ही इतना है कैसे शब्द प्रयोग होगा हत तो आप ही न निबते मारता हुआ भी नहीं मारता कैसे मारेंगे मारा तो मारा फिर कैसे नहीं मारना होगा हत तो आप ये तो कहा नहानती ननिबद्ध कहा हुआ है मार्ग हत्या स्वाभिमान लोग नहंती ऐसा है मार करके भी फिर नहीं मारता कैसे होगा मारा तो मारा ही है प्रश्न उठेगा नो हत आप नहांती विपरीत विरोध बात है ये तो चले यदि स्तुति यद्य प्रशंसा के लिए कहा फिर भी विरोधी है पूर्वाजि बोलता है यदि उसकी प्रशंसा के लिए कहा गया है फिर भी तो विरोध तो विरोध है मार गए मार दिया तो फिर हांती कैसे बोलेंगे नहीं मारता कैसे बोलेंगे सिद्धांत बोलो नहीं सोचा एक दोष नहीं है क्यों लौकिक पारमार्थिक दृष्टि दो दृष्टि भिन्न भिन्न दृष्टि है में लौकिक दृष्टि से कहा शास्त्र यहां गीता में क्या कहा लोक दृष्टि में मारना जैसा होता है माने प्राणियों को हिंसा करना जैसा लगता है लोक दृष्टि से व्यवहार दृष्टि से और नहांती कहा गया पारमार्थिक वास्तविक आत्मदृष्टि से कहा गया किस दृष्टि से कहा गया शरीरा दृष्टि से किस दृष्टि है शरीर आदि लौकिक दृष्टि है वो शरीर दृष्टि है और नहंति जो आत्मदृष्टि से कहा गया वास्तविक दृष्टि वो है दोनों हो जाता है दृष्टि भेद है एक ही दृष्टि ना यह भिन्न भिन्न दृष्टि को लेकर कहा गया हत्या लौकिक पार्वाहिक दृष्टि है ना दृष्टि अपेक्षा दोनों हो जाता है हत्यापी भी हो जाता है नहंति भी हो जाता है लौकिक दृष्टि पार्वाहिक दृष्टि लौकिक दृष्टि माने शरीरा दृष्टि को लेकर के हतवा कहा जाता है उसको मारा बोलते हैं किसी को मारा शरीर को इस दृष्टि से और नहंती जो होगा आत्म दृष्टि का आत्म को नहीं मारा जाता हत्या दोनों शब्दों का प्रयोग हो जाता है कोई तो दोष नहीं आद्धांत है है। ने कहा देहादी आत्मबुद्धियां हंता हम लौकिक में दृष्टि में आग्रह देहादी में आत्मबुद्धि जब व्यक्ति करता है मैं एक मनुष्य हूं इत्यादि भावना होता है भावना होती है तो देहादि आत्म देहादि में बुद्धि के द्वारा हंताह लौकिक दृष्टि आश्रित मैं मारने वाला हूं उसको मैं मारता हूं मैं मारने वाला हूं इत्यादि जो लौकिक व्यावहारिक दृष्टि है उसको आश्रय लेकर के हत्या इतिहा इसलिए हतवापी कहा गया है शरीर आदि दृष्टि को लेकर के शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके एक दूसरा एक दूसरे को मारते हैं ऐसा लेकर के कहा गया लौकिक दृष्टि को लेकर व्यावहारिक दृष्टि को लेकर कहा गया तो आप सब ये कहना चाहते ये कहा यथा दर्शिताम पारमात्मिक दृष्टि जैसे दिखाए हैं आत्मा के बारे में दिखाए वह पार्थिक दृष्टि है यथा दर्शिताम जैसे दिखाई गई पारमार्थिक दृष्टि में आश्चर्य वास्तविक जो दृष्टि है आत्मदृष्टि कौन सी दृष्टि न हंति न निबद्यती तद वह उपद्ये वो मारता भी नहीं है फल भोगता भी नहीं कहा ठीक हो अब तो आप ही कहानती दोनों प्रब्दों का उपयोग हो जाता है आगे शंका है नोनो अधिष्ठान आदि भी संभूय करोती है बात अधिष्ठान आदि पांच के साल मिल करके तो आत्माकर्म करता ही है ना अधिष्ठान तथा कर्ता रूप से तो लिया हुआ है ना आत्मा को भी तो मिल करके तो अकेला आत्माकर्म नहीं करेगा किंतु तो अधिष्ठान आदि जो शरीर आदि के साथ संयुक्त होकर के तो आत्मकर्म करेगा यह शंका है ना। ना। अधिष्ठान आदि भी संभू अब मिलकर के अधिष्ठान आदि के साथ मिलकर करोती है वह आत्मा आत्मा कर्म करता ही है कर्ता और करता राम के केवल रम के प्रयोग आया क्यों केवल शब्द का प्रयोग आया है ये पांच मिलकर के जिसमें आत्मा भी है अधिष्ठान तथा कर्ता कर्ता शब्द में आत्मा भी आया हुआ है तो पांच से मिला हुआ कोई एक में जो मानता है करके ऐसे शब्द आया केवल शब्द आया ना क्या आया केवलम आत्मानम केवल तुझे आया केवल आत्मा को माने चार व्यक्ति को छोड़कर के एक ही आत्मा को कर्ता मानता है इत्यादि कहा है हाँ। तो वो उसको दिखता नहीं कहाता अधिस्थानम तथा कर्ता कर्ण पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दम चय पात्र पद इत्यादि तो एक तो कर्ता है ही है पांच में से एक तो आपका भी तो है पूर्ववादी की संख्या है तो कह नु अधिष्ठान आदि भी संभूय करुते आत्मा कर्म करता ही आत्मा अधिष्ठान आदि के बिल करके अकेला तो नहीं तो स्थिति में कर्तारंभ केवलम तू इति केवल आत्मा को ही कर्ता मानते करके भाषण में प्रश्न किया है तर एवं केवल केवलमारे पांच के द्वारा कर्म होते होते केवल आत्मा को कर्ता मानता हो वो दुर्वती का ही है केवल शब्द केवल शब्द तो हुआ है अकेला आत्मा को करता मानता हो इसमें सम्मिलित आत्मा तो करता तो था ही अकेला आत्मा को करता हो ऐसे आया तो आत्मा तो कर्म करता ही करता तो बनेगा ही फिर ऐसे न हम कृत तो कैसे बोला यहां अहंकार नहीं क्यों कर्म तो करता ही है पांच के साथ होकर के शंका पूर्वाज की सिद्धार्थ करें नहीं सो दो कोई दोष नहीं यार आत्मरो तो अभिक्रिय स्वभाव अधिष्ठान आदि भी संगत तो होते आत्मा का स्वभाव जो सिद्ध हो जाता है अभिक्रिय स्वभाव विक्रिया नहीं होती कोई भी क्रिया नहीं होगी में फिर अधिष्ठान है कि संघात में मिलना संभव ही नहीं आत्मा का असंग आत्मा का कहा संभव होगा मिलना कर्ता बनता ही उनके साथ वो जो संगात बनाया गया था विशिष्ट आत्मा का श्रा उपहित आत्मा को लेकर कहा गया था वास्तव में जो आत्मा का स्वरूप है अभिक्रिया है विकृत नहीं यदि कर्म करेगा तो क्रियावान हो जाएगा विकृत हो जाएगा एक अत है आत्मरो रोक अविक्रिया आत्मा का जो अविक्रिय स्वभाव सिद्ध हो गया विक्रिया नहीं हो सकती कोई क्रिया नहीं हो सकती वहां होने पर अधिष्ठान आदि भी संघत तो, तो फिर अधिष्ठान आदि के साथ मिलना संभव ही नहीं संगत होना संभव ही नहीं है ठीक है विक्रियावतोही भी जो क्रियावान पदार्थ होगा कैसा होगा क्रियावान विक्रियावतोही जो विक्रियावान होगा उसका ही अन्य ही सम्मान अन्य के साथ में मिलना संभव होता है किसका होता है क्रियावान विक्रिया तो ही सस्त है जो विक्रियावन है क्रियावान है उसका अंड ही सह संग अन्य के साथ में ही मानी इस बात अन्यों के साथ संगन में संभव संगन माने माने मिलना संभव होगा संगत व कर्तृत्व तो, मतलब मिल करके कर्तृत्व तो उसमें आ सकता है किसमें होगा विक्रियावाहन का किसका होगा क्रियावान होगा उसका शायद न तो अभिक्रिय से, से आत्मा तो अभिक्रिय अभिक्रिय से आत्मा अभिक्रिय जो आत्मा है उसके किसी के साथ मिलना संभव ही नहीं क्रिया कहां से होगी चेलचित संगठन कहा जो अभिक्रिय आत्मा का किसी के साथ संग्रा तो होना संभव ही नहीं मिलना संभव ही नहीं कहां से आत्मा में कर्तृत्व तो आएगा नहीं आ सकता न संभू कर्तृत्व पर मिलकर के कर्तृत्व आत्मा में आ नहीं सकता क्यों अभिक्रिया होने से क्या होने जाएगा अतः केवल तो आत्मा ने केवल शब्द अनुवाद मातृ कहा केवल शब्दों का जो कहा गया था तथा एवं सत्यकर्ता आत्मा केवल केवल शब्द दिया ना तो कैसा है आत्मा न स्वाभाविक आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है केवल केवल शब्द अनुवाद मातर उसे आत्मा के अकेले के अनुवाद मात्र के लिए केवल प्रयोग है हुआ केवल शब्द वहां क्रियावान दिखाने के लिए नहीं है ये कहा हुआ है ठीक है अहमकर्ता यदि आत्मा ने कर्तृत्व प्रति अभावे जब अहमकर्ता करके आत्मा में है कर्तृत्व बुद्धि नहीं है जब कुत्र कर्तृत्व थी फिर कहा है कर्तृत्व बुद्धि कहां है आत्मा में जो कर्तृत्व बुद्धि नहीं है अहमकर्ता नहीं मानता आत्मा को अभिक्रिय है तो फिर कहां है कर्तृत्व ये प्रश्न होता है आश्रम करे वो ऐसा मानता है कहा यही है पांच जिनमें कर्तृत्व तो होता है मेरे बने ऐसा देखता हूं जिसको इत्यादि कहा था एवं पंच अधिष्ठान आदि अविद्या आत्मा कल्पिता अविद्या के द्वारा आत्मा में कल्पित जो पांच हैं अधिष्ठान आदि पांच सर्वकर्मा करता और सभी कर्म का कर्ता वो ये नाहम मई करता नहीं हूं ऐसी बुद्धि जिसकी है ऐसे नाम का प्रभाव इत्यादि फिर कर्तृत्व बुद्धि कैसे आत्मा नहीं आत्मा में कर्तृत्व कैसे जो पांच करता है आत्मा नहीं है फिर कर्तृत्व बुद्धि कैसे आते कोई बोलते है, मैं करता हूं मैं भोगता हूं ऐसा मानते हैं ये बुद्धि कैसे ऐसी शंका आ गई तो कहा अधिष्ठान आदि राम तद व्यापार साक्षित्व आते कथम तरी कर अधिष्ठान आदि जो पांच है ना उसमें और उसके व्यापार है हमने क्रिया है अधिष्ठान की क्रिया कारण की क्रिया इत्यादि है साक्षित्व साक्षी होने से उनके साक्षी रूप में है इसलिए कर्तृत्व तो भाष रहा अहम तू इत्यादि का मैं तो साक्षी हूं कहते तद व्यापार हम साक्ष अधिष्ठान आदि का जो व्यापार है उनके साक्षी स्वरूप हूं प्रमाण देते हैं इसमें कहना है आत्मनो न स्वतो अस्थि क्रियाशक्ति प्रमाण आत्मा में स्वतः कोई क्रियाशक्ति नहीं है औपाधिक रूप से तो दिखता है दिखती है क्रिया क्रियाशक्ति वास्तव में आत्मा में नहीं स्वाभाविक रूप से प्रमाण दिया अपराणों कहा अपराणो है कहा न्ञान शक्ति स्वतः ज्ञान शक्ति भी नहीं है आत्मा में स्वतः ज्ञान शक्ति नहीं है क्यों अमान कह दिया क्रिया शक्ति का अभाव के लिए बोला था प्राणादि का अभाव और ज्ञान शक्ति का अभाव के लिए क्या अमान बोलते दिया मन भी नहीं है तो ज्ञान शक्ति भी कैसे है। तो होनी है जब मन के साथ तादात्म करे तब ज्ञान शक्ति होनी है सोता मन भी नहीं वहां तो ज्ञान शक्ति का विभाव है आत्मा में उपाधि दो असंबंध है दोनों उपाधि नहीं है प्राण आदि उपाधि भी नहीं मन आदि उपाधि भी नहीं प्राणो या मना इत्यादि कहा उपाधि जो है असंबंध दोनों उपाधि से रहित तो होने पर प्राण प्राणादी नहीं शक्ति नहीं और मन मनादि नहीं तो जान शक्ति भी नहीं मन बुद्धि नहीं है ज्ञान शक्ति नहीं तो दोनों तो दोन उपाधि थे प्राण और मन उपाधि दो असंबंधे शुद्धत्व फलित महा स्त्रि में आत्मा शुद्ध सिद्ध तो हो जाता है दोनों उपाधि हट गया जो प्राणादि भी नहीं है मन भी नहीं है शुद्ध है शुभ्र का स्वच्छ आत्मा तो शुद्ध है कारणों संबंध आर्थ अशुद्धि तो में आशंका कारण क्यों होगे कारण अविद्या के साथ संबंध होगा कारण तो कोई कारण होगा तो कारण के साथ संबंध होने से अशुद्धि आ जाएगी कहते नहीं अक्षर आर्थ पर था पर्व जो अक्षर है ना पर संसार के सबसे पर कौन है अक्षर बोलते हैं नक्षर कुटस्थ जी कुस्थो अक्षर है उच्च देखा हुआ है पंचदश अध्याय अविद्या है उससे भी पर है निर्विशेष है सविशेष भी पर निर्विशेष आत्मा स्वरूप ऐसे कहा पर अक्षर पंचमी पर उससे भी पर है कारण संबंध ही नहीं कार्य कारण और आत्मा है ना कार्य प्राणाधित थे और कारण था अविद्यादि कार्य कारण दोनों का आत्मा के साथ कोई संबंध न होने से स्पर्शित्व न स्पर्श न होने से पार्थक की आत्मा में पृथकता सिद्ध हो गई कार्यकारण से पृथक है कार्य कारण दोनों से कार्य भी कारण भी आत्मा आत्मा किसी का कार्य नहीं उसका कोई कारण नहीं जाएंगे कार्य कारण भाव से नहीं सिद्ध होने पर भारत के सदम आसान है सब पृथक होगा कहेंगे तो फिर दो होगा ना कार्य कारण एक तरफ हो गया आत्मा जो पृथक है अलग है तो क्या होगा सद द्वैत भाव आ जाएगा पृथक बोलने से दूसरा एक तो कार्य कारण एक तरफ और आत्मा दूसरा हो गया तो सद द्वैत का आपत्ति होगी शाम तय अवस्तुत्व करते वो दोनों वस्तु ही है कौन कार्यकाल जो कहा गया वो वस्तु ही नहीं वस्तु नहीं तो क्या उसके पर कैसे हो रहा है इसलिए के वाला इत्यादि का केवल अकेला ही है वो कोई कार्यकाल कोई भी नहीं है इत्यादि का वाला इत्यादि हमने कहा अच्छा आगे जन्म आदि सर्विक्रिया रही तत्व ना कहू तथ्यम असंग है क्यों जन्म आदि कोई भी क्रिया जन्मादि सदभाव विकार से रही था आत्मा इसलिए कुटस्थ बोला उसको दुर्लेप है कोई लिपाई का नहीं सबका ये कहा अभिक्रिय इत्यादि शब्द कहा था अभिक्रिया इत्यादि शबसे बोला था बुद्धि इत्यादि व्याख्या ऐसे राम कृतो कृतोभाव का अर्थ अब तक हो गया आगे बुद्धि नहीं लिपते हैं उसकी व्याख्या है बुद्धि इत्यादि कहा है बुद्धिर्ण अंतकर्णम बुद्धि शब्द अंतकरण है ऐसे आत्मा का उपाधि होता है जिस आत्मा की उपाधि स्वरूप बुद्धि क्या है उपाधि है हो गई होता न न अनुसाई नहीं कष्ट के भागीदार नहीं होती है मैंने क्यों पाप कर्म किया अब नरक भोगना पड़ेगा करके दुखी नहीं होती की बुद्धि क्यों पापादि कर्म अपने भी दिखता नहीं उसको क्या नहीं कहा दिखता अधिशानादि दिखता है जो भी कर्म हो रहा हो न अनुसारिनी कहा था न न अनुसाईवती न क्ले उसका अर्थ दुख बुद्धि नहीं होती उसको दुःख नहीं होती दुख का भागीदार नहीं होती बुद्धि कहा अक्षरार्थम हो तो वाक्यार्थम द्वित्य पाद बुद्धि अनिलिप्य द्वितय पादश का उसके शब्दावली का कथन करके अर्थ बोलते हैं सारा से क्या निकला बुद्धि निलिप्य का तो कहते हैं इदम यही इदम अहम अकार मैंने ऐसा गलत काम कर दिया पापकर्म कर दिया तेरा हम नरकमों के विषय में इस पाप के कारण मैं नरक भोगना जब नरक चला जाऊंगा इत्यादि बुद्धि जिसके नहीं हो रही है क्यों अपने में पापकर्म दिख ही नहीं रहा उसको वो अधिष्ठानदि पांच में दिखता है और वो अधिष्ठानदि वास्तव में नहीं है अविद्या से कल्पित है और वास्तविक अधिष्ठानादि नहीं तो पापकर्म कहां से रहा है दिखता ही नहीं उसको वास्तविकता ही है पापम कर्म यदा पर हम इधम आकार समय इधम सम्बिया पाप करोगे पर किसको ना ना। ना। मैंने पाप किया कि। लोका नाम प्राण संबंधा भावे कुतो हिंसा लोग जो लोग है वो तो प्राण तो है ही नहीं वहां लोक में क्या प्राण होना है लोग में प्राण नहीं लोका नाम प्राण संबंधा भावे तो प्राण संबंध ही नहीं वहां कुतो हिंसा फिर हिंसा कैसे होगी हिंसा तो का प्राण का नाश कर देना प्राण विच्छेद करने का नाम होती है क्या होती है प्राण, प्राण नहीं है लोगों में क्या हिंसा मानना है तो आप ही शाईमान लोग बोलते इन लोगों को मारता हुआ बिलो मार करके भी शंका आगे तो कहा प्राणी ना हो लोक शब्द का प्राणी करना क्या करना लोकस्थ प्राणी, प्राणी। अजत लक्षण करना क्या करना अजत लक्षण जो कहा उसका आगे जाकर अर्थ लेना और भी अर्थ कहा प्राणी नाणी न इत्यादि सब उसे कहा था प्राणी न इत्य कहा था वृद्धार्थ उगत स्तुति का नहंती ये विरोधी बात है पूर्वादी बोलते तृति भी यानी है तृति भी करना ठीक नहीं इस तरह तो से आई तो उसी तृति कहा मार करके भी नहीं मारता है कहा तो फिर भी तो विरोधी बात है मारा तो फिर नहंती कैसे होगा हतवापी बोलेगे नहांती कैसे होगा मारता है तो फिर मैंने हानि में गिरा वहां पर नहांती प्रभु कैसे होगा तुति है ये भी उसकी प्रशंसा के लिए है फिर भी माना विरोध तो है पूर्वाधि ये शंका करता नोनो इत्यादि नोनो हम नीति प्रतिशत उच्च है तो विरोधी बात कही जाती है यदि भी स्तुति यदि है तो तुति है उसकी प्रशंसा है अधिकार अधिकर्मों को अधिकारों में देखने वाली की प्रशंसा है फिर भी मारे गलत तो गलत है विरोधी बात है सिद्धांत हो विरोधों परिहार विरोध का खनन करते हैं नैशु बसा। से से तो है, लौकिक दृष्टि में अवस्तव्य हाथी तरीके से मिसे देखो दो दृष्टि है लौकिक दृष्टि से हमारे व्यवहार दृष्टि में शरीर दृष्टि से लेकर के मारता हुआ भी मार, मार करके भी अर्थ आता है और पारवात्म दृष्टि से लेकर के नहांती आ जाता है क्या आ जाता है शरीर के मान्यता दे करके हनन क्रिया का कर्ता होने की संभावना थी और शरीर अवस्था में जब देखता, देखता है अपने को स्वरूप दिखता है तो हनन होने का संभव ही नहीं है दो दृष्टि भिन्न भिन्न दृष्टि से दो प्रकार की क्रिया है हत्या और नद्धति इत्यादि नौकिक दृष्टि में अवस्थ्य जो लोक व्यवहार में जो दृष्टि है शरीर को लेकर के चल रहा है मारना मारने वाला मरने वाला शरीर ऐसा हत्या हाँ निर्देशम विषय कहा देहादि इत्यादि देहादि देहा आत्मबुद्धिया हंता हम इतनी लौकिक दृष्टि में आश्रित्य देहादि में आत्मबुद्धि करके हम मैं मारने वाला हूं माने शरीर मारेगा तो शरीर के क्रिया को अपने में आरोप करके बोलता था हंताह बोलता था लौकिक बुद्धि ये लौकिक दृष्टि थी व्यावहारिक दृष्टि थी आश्रय करके हत आप इत्यास हत आप इसलिए कहा गया कहते हैं यथादर्शिता हम पार्षिक जो दिखाए वो पारवाषिक दृष्टि है आत्मदृष्टि है अविक्रिय आत्मदृष्टि कौन सी दृष्टि आश्रित नती न निबद्यति तदिका एवं नीति वो घट जाता है न निबद्यति भी घट जाता है टीका हुआ है टीका बढ़ते तात्विक दृष्टि में यही है यथादर्शिता हम पारमाषिक दृष्टि मानी कौन दृष्टि वास्तविक दृष्टि तात्विकम दृष्टि आस्था है उसको अस्तित्व स्थिति करके नहाती इत्यादि दृढ़ सब उपादय थी नहांती जो कहा हुआ उपदेश है उसको सिद्ध करते हैं यथा इत्यादि कहा था यथादर्शी राम ये कहा था जैसे दिखाई गई बुद्धि है ना दृष्टि जो है उसको लेकर कहा नम करता शरीरादि के कर्म को शरीरादि में जो मान लेता है उन कर्मों का अपने आरूप नहीं करता आत्मगत नम करता इस बुद्धि को है किंतु तत, तत् व्यापार है साथी वो जो कर्ता है कर्म के कर्ता जो अधिष्ठान आदि और उनके व्यापार कुछ मैं साक्षी हो दोनों के साक्षी हूं कर्तवध कर्ता अधिष्ठान आदि और उसके व्यापार उसके मैं साक्षी हो क्रिया ज्ञान शक्ति शक्तिबद्ध उपाधि द्वय विनर्मुक्ता दोनों शक्ति से मैं रहित हूं क्रिया शक्ति भी मेरे में नहीं है प्राण आदि नहीं मेरे में और ज्ञान शक्ति भी मेरे में नहीं अंतकर्मादि नहीं मेरे में विनर्मुक्ता शुद्ध सम शुद्ध होता हुआ मैं कार्यकारण संबंधों अद्वितीय अभिक्रिया कहते हैं सन कार्य कार्यकारण असंबद असंबद कार्यकारण दोनों के साथ में कार्यकार दोनों कारण के साथ मेरे कोई संबंध नहीं है अभिक्रिया मैं विक्रिया रही तो करवादी से रही तो इतवं पारवाह का दृष्टि वास्तविक दृष्टि है ये दृष्टि से यथादर्श तत्व दर्शन दृष्टि यही दृष्टि है क्रिय मरे मैं कर्ता नहीं हूं क्रिया कर्ता और कर्ता कर... कर के जो व्यापार है अधिष्ठान आदि करता और उनके तत्व अधिष्ठान कर आदि का जो व्यापार है उसके साक्षी और क्रिया ज्ञान शक्ति दोनों उपाधि से रहित मैं क्रिया शक्ति भी मेरे मैंने उपाधि नहीं है और ज्ञान शक्ति भी नहीं मैं अंतकर्मी नहीं प्राण आदि भी नहीं है मुक्ता हुआ शुद्ध हूं शुद्ध संता हुआ कार्यक्रम असंबंध है कार्य कारण दोनों से मैं रहित हूं ऐसा संबद्ध असंबंध अद्वितीय दूसरा मेरे से कोई है नहीं केवल अकेला हूं मैं अद्वितीय हूं अविक्रिय विक्रिया रहे तुम्हें ये वह पार्क दृष्टि है इस पारिवारिक दृष्टि का यथादर्शी तत्म दृष्टि यथादर्शी यथादर्शि राम दर्शि, आए था न, उसका अर्थ ही समझ रहा एक हत्यापी एतत्पी जो शब्द है नहंती इत्यादि चत्वापी और नहंती दो शब्द विरोधी शब्द दिख रहे मारने पर तो फिर नहीं मारना कैसे होगा तो इत्यादि जो उभयम दृष्टि द्वय अवष्टम बाद उपपन्नमें दोनों दृष्टि भिन्न भिन्न दृष्टि को लेकर के सिद्ध हो जाते हैं माने व्यावहारिक दृष्टि में शरीर आदि में आत्मबुद्धि करके हतवा भी कहा गया मारना संभव है उस स्थिति में आत्मबुद्धि होने पर और वास्तविक जो आत्मदृष्टि करके हनन करना संभव भी नहीं है हनन करना संभव नहीं तो फल भोगता कैसे होगा इसलिए दोनों दृष्टि हो सकती है या दो दृष्टि को लेकर के उत्तर है व्यावहारिक दृष्टि पारिवार्थिक दृष्टि नहांती कहा गया पारवा दृष्टि से और हाँ हत्या तो कहा व्यावहारिक दृष्टि से स्थिति है कहा है तद उभयम इत्यादि भाष्य में कहा था तद उभयम उपथित इत्यादि कहा केवलमेव आत्मा कर्ता रश्यन केवल आत्मा को ही करता मानने वाले क्या दुर्बती कहा था दुष्ट बुद्धि वाला है वो शुद्ध आत्मा को मानता हो अन्य पांच के द्वारा कर्म हो रहे हैं उस कर्म के आरोप अपने में करता हूं मैं करता हूं मानता हूं दुर्वती है कहाता इत्यत्र आत्मा विशेषण समर्पक केवल के शब्द आत्मा का विशेषण केवल केवल आत्मा को शब्द सामर्थ्य आप आत्मा विशेषता से करते हो केवल शब्द आत्मा का समर्पक होकर विशेषण बना हुआ है किस रूप से केवल आत्मा को करता मानता हो कहा आत्मान केवल तुया विशेष तो हमारा वो केवल आत्मा में कर्तृत्व विशेषत् कर्तृत्व है पांचों में से एक आत्मा भी कर्ता बनेगा इतनी शंका थे ऐसा संक प्रभा के नानो इत्यादि शंका थी नानो अधिष्ठान आदि भी संभूया करुती है वह आत्मा करता इत्यादि आत्मा करुती केवल सब प्रेगा अधिष्ठान आदि के साथ में मिल करके तो आत्मा भी तो करता करता ही ना तो पांच व्यक्ति ने मिलकर के कर्म किया हुआ था आत्मा भी किया ही है वहां वो भी सम्मिलित है वहां तो आत्मा न केवल आत्मा को बोलना ठीक नहीं है और भी चार होते हुए ऐसा पूर्वादि की संख्या है ऐसी संख्या है सिद्धांत बोलते हैं वहां कर्ता शब्द जो आया था ना उपहित आत्मा को लेकर कहा गया था किसको? उपाधि विशिष्ट को यहां केवल आत्मा माने शुद्ध आत्मा उसमें कर्तृत्व तो नहीं है ये सिद्धांत उत्तर देते हैं आत्मानोर वैशिष्ट अयोगाथ आत्मा में किसी के साथ विशेषता होनी विशिष्ट होना संभव नहीं संबंध होना संभव नहीं असंग आत्मा आत्मा वैशिष्ट आएगा न विशिष्ट से करते तो विशेष तो भी आत्मा, करते तो आत्मा में तो नहीं आएगा है आई ना आत्मा में तो विशिष्ट आत्मा को भी करते दे नहीं सकते है। कहा? है कहा था अभिक्रय स्वभाव्य आत्मा अभिक्रय स्वभाव वाला है विक्रिया होती नहीं वहां कोई विक्रिया नहीं वहां कथम आत्मा असंगत तो संघात में क्यों नहीं होगा सम्मिलित क्यों नहीं होगा आत्मा स्वयं अभिक्रिया है फिर भी सब चारों के साथ संबंध क्यों नहीं कर रहे संघात क्यों नहीं बनेगा तो कहा विक्रिया विक्रिया व तो ही अन्य संगन संभव जो क्रियावान होगा उसी का अन्य के साथ मिलना संभव है संघात होना संभव है जुड़ना संभव है अथवा संघतवा कर्तृत्व तो तो संघात बन करके कर्तृत्व तो आ सकता है किसमें विक्रियावान का न तो अधिक्रिया संगन वास्ती कहा फिर अभिक्रिय आत्मा के किसी का संघात होना मिलना संभव नहीं न संभूय कर्तित्व पर मिलकर के भी कर्तृत्व होना संभव नहीं आत्मा में मिलना ही संभव नहीं तो मिलकर के कहां से कर्तृत्व आएगा ये कहा था, हाँ था। अनिष्ठानाधिविर आत्मा न समेने ने भी ना करते तो अभिक्रिय क्रिया क्रियान्वय व्याघात्या अधिष्ठानादि के द्वारा आत्मा का संघात मानने पर भी चलो मिला हुआ आत्मा माने तब भी करते कर्तित्व फिर भी करते तो आत्मा में आ नहीं सकता क्यों आत्मा अभिक्रिय है का संघात होना संभव ही नहीं है मानवी लिया दूर दर है। मान भी लिया जाए फिर भी अभिक्रिय होने के कारण कर्तृत्व तो आ नहीं सकता आत्मात अभिक्र क्रिया के साथ संबंध होना व्याघात है विरुद्ध बातें हैं जो अभिक्रिया होगा फिर क्रिया के साथ संबंध कैसे होगा नहीं हो सकता यही आत्मा तो का संगत्यवा इत्यादि कहा होता हाँ। संगत्यवा करते तो संघात भोग करके भी कर्तव्य है क्यों अभिक्रिय स्वभाव है आत्मा का ठीक है भैया संगत तो अनुपतिम व्यक्ति को आत्मा का संघात में समुदाय में एक होना संभव भी नहीं है विशिष्ट होना संभव नहीं एक नतु इत्यादि कहा हुआ है भाष्य में न तो अभिक्रिय आत्मा ने कहते संघनम अस्थिक आत्मा का किसी के साथ संघात बनना संभव मिलना संभव नहीं है ना न संभू कर्तृत्व तो, उपस्थित मिलकर के करते तो भी आना संभव नहीं है इत्यादि कहा यही है असमर्थत्व फल तुम्हार किसी के साथ संबंध होना संभव नहीं आत्मा का इसमें मैंने क्या हुआ एक शब्द से कहा था इति ना संभू कर्तृत्व उपस्थित है फिर मिलकर के कर्तृत्व आने संभव कहा कथम तर ही तो आत्मा ने केवल शब्द तो उगतम फिर अतः फिर आत्मा में केवल शब्द विशेषकर क्यों लगाया जब तो आना संभव नहीं है पांच में से एक भी कर्ता नहीं बन पाया आत्मा मैं श्लोक पढ़ने से तो ऐसा लगता है जो पांच पांच कर्ता है इनमें से एक आत्मा भी कर्ता माना हुआ अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम से पृथक विधम विधा से पृथक से भातृपंच में कहा हुआ है तो कर्ता रूप से आत्मा भी दिख रहा है फिर भी माने संघात अभिक्रिया है फिर वहां केवल कर्तव तो क्यों कहा सूत्र में केवल आत्मा को ही कर्ता मानता है जो पांच व्यक्ति मिलकर के काम हो रहा था उनमें से एक ही व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति को कर्ता मानता है वो दिखता नहीं कहा श्लोक से ये अर्थ आ रहा है केवल शब्द बता रहा है यह पूर्वाधिक क्षमता है कथम तरह केवल आत्मा ने केवल शब्द सदा दु फिर केवलम आत्मान केवलम तू या केवल शब्द का प्रयोग कैसे श्लोक में उसको अतः इत्यादि अतः केवलम तो मैं आत्मा न स्वाभाविक हम और स्वाभाविकता को लेकर के केवल कहा हुआ है केवल शब्दों अनुवाद मात्र हो केवल शब्द वहां केवल अनुवाद किया आत्मा का अनुवाद मात्र मैत्री के लिए केवल हम आत्मान आत्मा का आत्मा ही अनुवाद है केवल शब्द जैसे घटा कल बोलते हैं घट का ही अनुवाद होता है कलश शब्द केवल शब्द आत्मा को बात करते हैं वहां ऐसा नहीं केवल अकेला नहीं आत्मा ही यही अर्थ आया समय हो गया है या रखते हैं फिर ओम पूर्ण पद पूपद पूर्णाद पूर्णम दश्यते पूर्णश पूर्णमा पूर्णमेवाशिष्यते शांति शांति